साधु सहन नहीं करते असाधु का मन रहता है जगत के भोगों में विषयों में तो कोई भी भोग से विपरीत बात जब होती है तो वो विचलित हो जाते हैं उनका मन दहल उठता है उससे वो सहन नहीं कर सकते भोगना पड़ता है रोते रोते भोगते पर वो सहन नहीं कर सकते पर जो साधु हैं उनके लिए सहन करना मामूली बात है ये स्ार्थ करते हैं कहते हैं कि साधु इन्होंने क्यों ला के दिया उसको बच्चे को कि सत्य संघ रहे सत्य में जिसके निष्ठा हो वो संत है जिसकी निष्ठा सत्य में नहीं वो सत्य नहीं तो सत्य होने के लिए साधु होने के लिए सत्य निष्ठ होना चाहिए तो सत्य निष्ठ थे इसलिए सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व त्याग कर लिया सत्य की निष्ठा के लिए इन्होंने अपने पुत्र को लाके ले लिया तो इसलिए ये साधु पुरुष थे इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और जो विद्वान है विद्वान कौन विद्वान वो है जिसको नित्य और अनित वस्तु का वास्तविक विवेक है जो जानता है कि सत्य वस्तु क्या है और असत क्या है इसको जो ठीक ठीक जानता है वो विद्वान और बाकी विद्वान अपने को मानने वाला भी मूर्ख जो जगत के जगत के पदार्थों के प्रति सत्य भावना रखे जो विषयों में सत्यता का अनुभव करे और भगवान की ओर से उदासीन हो वो विद्वान नहीं तो, तो मूर्ख ही है तो विद्वान जो होते हैं उस बात को जानते हैं कि एक भगवान के सिवा और सब कुछ असत है अनित्य है और अस्थिर है इसलिए उनको इन विषयों को लेकर कोई चिंता नहीं होती ये विद्वान की परिभाषा है केवल पढ़ा लिखा आदमी विद्वान नहीं जो सत्य को ग्रहण करने में समर्थ वो वो विद्वान इस तत्व को ये जानते थे तो इसलिए इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि पुत्र को ले जा करके दें इनकी बात हुई लेकिन कोई ये सोच है कि भाई कंस के पास बच्चे को ले जाए ये और उसके मन में कहीं छोटे बच्चे को देख करके स्नेह पैदा हो जाए कि मेरा भांजा है और या उसे कोई भयी हो जाए कि भांजे को मार देने से बड़ा पाप होगा तो वो कहीं इसको न मारे इसलिए ले जाएं ये बात उनके मन में नहीं आई वो जानते थे कि जो ये बुरे आदमी हैं उनके लिए किम अकारी आना कंस के समान जो क्रूर आदमी है वो इस बारे से वो मार देगा छोड़ देगा सो बात नहीं क्योंकि जो कदरिय हैं कदरी का अर्थ यह किया है इन्होंने कि विषय विषयाशक्त बहेरमुख जी वही कदर ये वो विषय प्राप्ति के लिए भोग प्राप्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो कर नहीं सकता दूसरे का कितना ही अनिष्ट हो जाए और चाहे घर के उसका प्यारे से प्यारा आदमी मारा जाए उसको दुख हो जाए वो क्लेश चहले पर अपने स्वार्थ के लिए विषयाशक्त जो अज्ञानी जीव है जो भगवान से दुमख है वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता वो किसी भी काम को अकार्यू मानता ही नहीं उसका तो स्वार्थ साधन होना चाहिए अपना काम बनना चाहिए फिर चाहे वो कैसा ही काम हो ये चोरी जाड़ी हिंसा खून इत्यादि जो होते हैं जिसमें दूसरे का अनिष्ट होता है अपना तो होता ही है इसलिए करते हैं आदमी कि भगवत विमुख हैं और विषय आसक्त हैं विषयों की आसक्ति से उनके अंधे हो जाते हैं उनका विवेक नष्ट हो जाता है इसलिए वे कदर लोग कोई भी काम करने पर तैयार हो जाते हैं तो कंस इसको नहीं मारेगा ये बात नहीं लेकिन ये साधु थे ये ले जाए तो जो लोग होते हैं जो अपने आप के लिए चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं और दुष्ट दुष्टजन किम धरता आपको मनाया तो सुपली लिए क्यों नहीं गए ये ले क्यों गए अरे सन्यासी हो जाते पहले ये कहते हैं कि सन्यासी हो जाते तो प्रतिज्ञा तो किसी गृहस्थ ने ना या देवकी से कहे देते कि तुम कह दो नहीं देंगे तो जाके बोले देते भाई हमसे लाने को तैयार तो तुम्हारी बहन ने दिया नहीं और कोई उपाय करते तो बोले नहीं घृतात्मा ना, इनका तो चित्त विषयों में था ही नहीं इनका तो चित्त था भगवान में भगवान इनके चित्त में आ गए ये भगवान के चित्त में पहुंच गए इन्होंने श्री गोविंद को चित्त में धारण कर लिया इसलिए इनके लिए कौन सी चीज है जो त्याग के योग्य नहीं कौन सा ऐसा काम है जिसका ये, ये, ये, ये, ये त्याग नहीं कर सकते दुस्तज क्या इनके लिए ये क्या पुत्र का स्नेह इसके लिए इनके लिए दुस्तज है त्म नाम के लिए जो भगवान ने एक दिन को पकड़ लिया है अथवा जिन्होंने भगवान को पकड़ के अपनी हृदय में बांध लिया है उनके लिए कौन सा काम ऐसा है कौन सी चीज ऐसी है जिसका वो त्याग न कर सकें तो इस भाव से ये उसको ले गए दृष्ट समत्वम तछे है सत्य के व्यवस्थितम कंस कंसुष्ट मनाराधन हो प्रदस निर्म्र जाके बोले कंस ने सुन तो लिया था कि बच्चा हुआ चर्चा आ तो कह लिया किसी ने बच्चा हुआ तो प्रतीक्षा में था सोच रहा था मन मनने कि अगर मैं लाया कहीं तो देखेंगे क्या होगा इतने में ही जा पहुंचे बच्चे को हाथ में लिए बच्चे को देखा हाथ में लिए तो कंस सहम गया बोले वो क्या देख रहा हूं अपने बच्चों को लिया वो मरवाने के लिए उन्होंने जाके कहा कंस जी ये बच्चा लीजिए और इसका आप जैसा चाहे इसका वध कीजिए जो कुछ भी करिए बोले तो आप ले आए बोले सर बात हुई थी ना ले कैसे नहीं आते तो कंस ने जब ये देखा समत्व उनका समत्व देखा बच्चे के जीवन में भी और बच्चे के मृत्यु में भी इनके मन में कोई भी भेद नहीं आया समत्व है और ये सत्य में कितना इनका कितनी इनकी निष्ठा है पूर्व निष्ठावान है सत्य में तो कंस का मन बदल गया कंस ने सोचा मन में कि इतना जो सत्यवादी है और ये बच्चा मेरा क्या करेगा आठवां मारेगा ना तो सात को क्यों मारे का जाओ वसुदेव जी आप ले जाओ आप बड़े सत्यवादी हैं मैं बड़ा प्रसन्न हूँ पति आत कुमार व्यम निष्मादत्म भयम अष्टमाद युगय गर्भान मृत्यु के रख वसुदेव जी छोटा बच्चा है इसको देख के दया आती है मेरे मन में इसको ले जाओ आप और इससे मुझे भय क्या है सचमुच आकाश ने यही कहा है ना देवकी के आठवें गर्भ के संतान मारेगी उससे मेरी मृत्यु हो जाए आप ले जाए ये व्यवहार का असर होता है हृदय बदलता है तो वसुदेव जी ने सोचा तो, तो फिर सुतमादाय सुतमा वानक धुम्वीर माध्यम दत्त तद वाक्य सुतोवी का आत्मा हूँ वसुदेव जी ने बात सुनकर क्या अच्छी बात है लौटा के ले चले पर उनके मन में जसी नहीं बात तो भाई जो झूठा आदमी है असत है बुरा आदमी है और जिसका मन वश में नहीं है अभी एक बात कहता कल दूसरी कह देगा तो बसदेव जी लौट तो आए पर उनको ये पता था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन बदलने वाला वो मन पर उसके उसने विजय प्राप्त नहीं किया है तो किसी दुष्ण बदल जाओ मन तो बात पर विश्वास तो नहीं किया पर सोचा कि चलो देखें तो ये लौट आए उधर नारद जी जो हैं नारद जी का काम है किसी प्रकार से दूसरों का भला करना दवा चाहे कड़वी हो और चाहे उनकी बदनामी हो पर वे सबका भला करने में लगे रहते निरंतर जहां कहीं भी हुआ तो इनको भी दो का भला करना है ये मलीची पुत्र जो है छह इनका उद्वार करना है जल्दी ही जल्दी और ये कंस का जो बढ़ता हुआ पाप है इससे जगत को बचाना है और कंस का भी उद्वार कराना है का ये मारे मारेगा नहीं इनको ये तो मरने वाले हैं। ही पर ये नहीं मारेगा तो बात ठीक बनेगी नहीं तो बस, तो बस नारद जी जो हैं अपना सोच विचार करके और चले आए कंस के पास विष्णु वसुदेव और आ करके महारद जी ने कहा देखो भाई कंस, ये नंदा दिया, ये ब्रदे रूपा याषिता विष्णु वसुदेवाद्या देवत्याद्या यु स्त्रीय सर्वे बड़ी देवता प्राया भारत जातो मनुष्यो यित कंस मनोवृता एक साथाय भगवान कृष्णसोत नारद भाराय नाना नाम, नाम तो नायब जी ने आकर के कहा कि, देखो भाई कंस क्या कर रहे हो बोले क्या करे वो देश की क्या बच्चा था उसको लेकर के आया था बस ये बड़ा सच्चा आदमी और आठवां अगर मारेगा हमको ऐसी बात हुई थी तो बच्चे को क्यों मारे लौटा दी अपनी बड़ाई चाहता ना आदमी तो अपनी तारीफ की बात तो कहीं देता है तो महाराज जी गंभीर हो गए अरे बोले तुम समझ तुम समझदार नहीं क्या बात महाराज हमने उसको लौटा दिया इस तो बेसमझदारी की बात की बर्तनी तो की अरे तुमको मालूम नहीं हम गए थे अभी देवलोक में रहे बैकुंठ में वहां चर्चा हो रही थी कंस को कैसे मारा जाए तो भगवान ने कहा देवताओं से तुम लोग जाओ सब देवियों से कहा कि तुम लोग जाकर के वहां पर अवतार लो सब पहले से जाओ और ये आने और कंस को मारेंगे तुमको मालूम है कि नहीं तुम पहले काल में कार थे तो तुम्हारे शत्रु में विष्णु भगवान हाँ बोले ये तो आप तो बोले भाई देखो ये बज में रहने वाले मंद आदि लोग और उनकी स्त्रियां और ये वसुदेव आज सारे विष्णुवंशी यादव और देव की और यजुवंश की सारी स्त्रियां और नंगर उसदेव और इन दोनों के सब जात भाई और सगे संबंधी ये सबके सब देवता हैं भला सब तुम्हारे बैरी हैं और, और हमने सुना वहां पर पृथ्वी जैसे रोती हुई कि दवित्यों के कारण से पृथ्वी का भार बढ़ गया बोझ बढ़ गया तो अब वहां पर योजना बन गई है तुमको मारने की और तुम जरूर मारे जाओगे <laughs> तुम्हारे बच्चे की सारी तैयारी हो चुकी अब बोले तुम्हारे बच्चे से करो भाई इसमें तो नहीं बोले भाई आठवां मारेगा ना तुम मूर्ख हो गो आठवा आठ आथ लकीर खींच दे जब तो दूसरे शुरू करो कौन सा आठवा होता है और तो तीसरे शुरू करो कौन सा आठवा होता है जहां शुरू करे वह साठवा तो न मालूम पहला आठवां कि दूसरा आठवां कि तीसरा आठवांता करते और ये खाली ये बच्चे ही नहीं ये सब सब तुम्हारे बैरी हैं ये स्त्रियां भी ये बृजवंश की और नंद के गोकुल की सारी स्त्रियां सारे पुरुष और सारे बच्चे सब तुम्हारे बैरी इतना क्या बोला तुम तो आगे जाते हो ना आज ने अपना काम बना दिया और नागर पर इतना क्या करके अब कहीं होता कि बड़ी गलती